रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक बाईसवा भाग उन्नीस में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने रामानुजन को बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की और 1919 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया विशुद्ध शाकाहारी होने के कारण रामानुजन अपना भोजन खुद पकाते थे शायद काम के अत्यधिक दबाव और ठीक भोजन ना मिलने के कारण रामानुजन को इंग्लैंड में क्षयरोग हो गया और उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा हार्डी उनसे मिलने गए और उन्होंने कहा मुझे लगता है कि मेरी टैक्सी का नंबर एक हजार सात सौ उनतीस था जो मुझे कुछ नीरस जान पड़ता है रामानुजन ने जवाब दिया नहीं हाडी यह एक अत्यंत रोचक अंक है यह वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो गनसंख्याओं के जोड़ द्वारा दो अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है आजकल इसे टैक्सी कई प्रश्न के नाम से जाना जाता है जिसका हल यह समीकरण है आई क्यूब प्लस जे क्यूब इज के क्यूब प्लस एल क्यूब इन संख्याओं को अब रामानुजन संख्याओं के नाम से जाना जाता है कई प्रख्यात गणितज्ञों ने रामानुजन की कॉपी से उनके कार्य को समझने का प्रयास किया है 1919 में रामानुजन भारत वापस उन्नीस और अगले वर्ष कुंभकोणम में उनका देहांत हो गया उनके काम को बहुत सराहा गया उन्नीस में भारत सरकार ने उनकी पचहत्तरवी वर्षगांठ पर एक डाक टिकट भी जारी किया रामन 1888 से 1970 तक आज वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में अंधाधुंध पूंजी निवेश और परिष्कृत उपकरणों का बोलबाला है परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रयोगशालाओं में सबसे महंगा और कीमती उपकरण आज भी मनुष्य का दिमाग है। इस बात की सच्चाई का प्रमाण हमें सी.वी. रामन के जीवन से मिलता है वे अकेले ऐसे वैज्ञानिक हैं, जिन्हें है भारत में किए गए काम के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिन अल्प विकसित उपकरणों का उन्होंने अपने शोध में उपयोग किया उनकी कीमत 200 रुपये से भी कम थी इस विलक्षण वैज्ञानिक का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरचिरापल्ली नगर में हुआ उनके पिता भौतिक विज्ञान और गणित के व्याख्याता थे रामन को बचपन से ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने को मिली उन्हें अपने पिता से संगीत का प्रेम भी मिला जिसकी प्रकृति पर उन्होंने बाद में बुनियादी शोध किया रामन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम में हुई उन दिनों आयु की पाबंदी ना होने के कारण उन्होंने ग्यारह वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी 1902 में रामन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया और भौतिक विज्ञान में प्रथम स्थान तथा स्वर्ण पदक के साथ 1904 में बीए पास किया 1907 में एमए की परीक्षा में वे सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए। रामन की की। छोटी थी, जिसने उनके लिए अनेक मुश्किलें अक्सर उनके शिक्षक पूछते क्या तुम सच में इस कक्षा के छात्र हो महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के बाद रामन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई परंतु मद्रास में सिविल सर्जन ने जब उनकी जांच की तो उन्हें लगा कि रामन का छोटा शरीर इंग्लैंड का कड़क मौसम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा भारत में रहकर काम करने के लिए रामन सारे जिंदगी उस डॉक्टर के रुनी रहे